テージャスウィーソーマーズ、パートメーラス、ミカルカル、ラケー、アノセス、タニュクトホクル、アプネイ、ヤギカリオメイ、インデコーン、トゥステカルテヘテージャスウィーソーマーズ、ミカルカル、ヤギパートメイ、ラケジャテヘウィソーマーズ、ゴー、ドグダアディ、アンセ、ミステトホクル、アプネイ、ヤギケカリオメイ、インデカ、バルバハテヘ अर्थ उत्तम हाथों से यज्ञ करने वाले रित्तिजों तुम मेरे पास आओ मंथन करने के साथ बलवान सोम को लीजिए तथा गोदूँद से सोम रस मिलाओ उत्तम पवित्र कार्य अपने हाथों से करने वाले रित्तिजों मेरे पास आओ सोम को कूटने के साधनों को अपने हाथ में लो उस सोम का रस निकालो तथा उस रस में गोदूँद मिलाओ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 アッハヤハソウイスウタムヤギヤカリバラバリデウウキパスバラホクルパウスタヘアアンデトウォクルヤハバルワンバンタヘアハソウイヤギメバラホクルサンマンケサーティデウウキスメイプジャタヘアアンデトウォクルヤハバルワンバンタヘアアッハヤハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ तथा रिण भी दूर करता है, सोम शत्र को नष्ट करता है, तथा धैर्य से यज्ञ करने वाले के रिण भी दूर करता है। अर्थ जिस समय इस इंद्र का इस तोत्र बोला जाता है, उस समय इंद्र को प्रिय यह सोम रस वज्ज जैसा सहस्र प्रकार के अन्नो को देने वाला होता है। अर्थ जिस समय स्वयं कवि जैसा यह सोम अंगुलियो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 अर्थ बड़े ज्योलोक के स्थानों में रहने वाले धनों को धारण करने वाले सुंदर ऐसे तुझ सोम को श्रेष्ठ यज्ञ कार्य से हम प्राप्त करने की कामना करते हैं। सोम ज्योलोक में पहाड़ के ऊंचे स्थान में रहता है, वह पीने में सुखदायक लगता है। यज्ञ में उस सोम को हम प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थ हे सोम, शत्रु को उस्सेकणों नगरों को नस्ट करने वाले सोम की हम प्रशिंसा करते हैं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 एकौन पंचाशम सुप्तम अर्थ हे सोम तू द्विलोक से वृष्टि को हमारे लिए उत्तम रीत से गिराओ और जलों की लहरों को द्विलोक से नीचे भेजो तथा रोग रहित बहुत अन्न भेजो द्विलोक से वृष्टि भेजो जलों की लहरों को नीचे हमारे लिए भेजो और रोग रहित अन्न भेजो अर्थ हे सोम उस धारा से नीचे गिरो जिस धारा से शत्रु की गावें हमारे घर में आ जाएं हमारे पास गावें आ जाएं तथा हमारे पास रहें ऐसा यह सोम करे सोम गावों को प्रिय है अतः जहाँ सोम बहुत रहता है वहाँ गावें रहती हैं अर्थ हे सोम यज्ञों में देवों के लिए प्रिय होकर धारा से उदक को देवों हमारे लि�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 अर्थ तेरे उत्पन्न होने के समय यज्ञकर्ता ऋत्पिज ऋग्वेद यजुर्वेद और साम्वेद की तीन वारियों के मंत्र बोलते हैं जब तू सोम ऊंचे मेरी के बालों की छननी में से तू जाता है जब याजक लोग सोम से रस निकालते हैं उस समय ऋग्वेद यजुर्वेद और साम्वेद के मंत्र बोलते हैं तथा उस रस को छानते हैं अर्थ देवों को प्रिय हरे रंग के पत्थरों से कूट कर निकाले, मीठे रस सोम को मेड़ी के बालों की छाननी में से छानते हैं, यह सोम रस देवों को प्रिय है, यह हरे रंग का होता है। पत्थरों द्वारा खूटकर इस सोम रस को रित्विज लोग यज्ञ के समय निकालते हैं। मेरी के बालों की छाननी में से इस रस को छाना जाता है। छाननी के बाद इस रस को पीते हैं। अर्थ हे अत्यंत आनंद देने वाले कांत दर्शी सोम पूजनीय इंद्र के स्थान को प्राप्त करने के लिए छाननी में से धारा से नीचे के पात्र मे� ージャニーエンデルコープラプテカネキエリーソーマラスダーラセーチャーナニーメーセーニチェレケパトメーウタタハイタタタチャーナニーケバーダウワーラスインデルコーディアジャタヘアッタアナンデデデネヴ न ेソーンे सोम ンデル्ラニーヨギゴドグデケサータミルニプルヘソーンデルコーピニキエリーチャーナジャタ ह アソーマラス द ナンデデネヴァラヘアウアーゴाグाケाータメラヤジャタヘアタアンデルコーピニキエリーディアジャタヘア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 अर्थ हे विशेष रीत से देखने वाले सोम धारा से छानी में से छाना जा तथा तेरा रस अन्न एवं यश हमें देवे सोम रस छानी में से छाना जाता है तथा अन्न एवं यश देता है यज्ञ से यश मिलता है द्वीपन्नाशम सुप्तम अर्थ तेजस्वी धन देने वाला सोम हमारे लिए बल अन्न के साथ भरपूर देवे हे सोम रस निकाला हुआ छाननी में से नीचे पात्र में उतर अर्थ हे सोम तुझे प्रिय सहस्रों धाराओं से पात्र में आने वाला विस्तृत रस पुराने मार्गों से मेढ़ी के बालों की छाननी में से नीचे उतरता है अर्थ चरु की भांति जो है उसको मेरे पास प्रेरित करो तथा हे सोम अभी दान भी प्रेरित करो फूटे जाने वाले स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 हमारी संरक्षणों से सहस्रों प्रकार की शुद्ध के साधनों से धन देकर रस निकालो।